महाभारत आदि पर ष्ठोध्याय महर्षि चवन का जन्म उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को श्राप देना शोत्रुवाच अग्नेरथवच श्रुवा तदरक्ष प्रजहार ब्रह्मण वराहूपेण मनोमारुतरंघा उग्रस्त्री कहते हैं ब्रह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया तथा रोसान मातुत कुक्षे नोभवत भृगुवंशिरो मिड़े उस समय वहाँ गर्भ जो अपनी माता की कुक्ष में निवास कर रहा था अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से चित होकर बाहर निकल आया और चित होने के कारण ही उसका नाम चवन हुआ तम दृष्ट मातुर्दरा चुत आदित्य वर्चसम तदरक्षो भस्म सा पपात परिमोचता माता के उधर से चित्त होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया सातमाता यशुश्रोणी ससार भृगुनंदनम चवनम भार्गवम पुत्रम पुलोमा दुख मूर्छिता सुन्दर कठि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चले। ताम स्वयं ब्रह्मा सर्वोक पिता रुदतीपूर्णाक्ष भृगोर्भारनंदता सांत्वया मास भगवान्न बधुम ब्रह्म पितामह अश्रुबिंदोद्भवा तस्वर्तत महानदी संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु के पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी उसे धीरज बनाया, उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई आवर्तन तेम तस्या भगो पत्निया तपस्वी तस्या तस्मार्गवती नद्याधूसरे ते भगवान प्रति सा तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी उस समय लोकपितामह ब्रह्म भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया जो चवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है स एव जग्गे जज्ञे पुत्र प्रतापवान तम ददर्श पिता तत्र च्यवनम ताम चामि स पुलोमा तथो भार् पक्ष कु भृगु इस प्रकार पुत्र प्रतापी चवन का जन्म हुआ तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र चवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा भृगुर्वाच केनासी रक्षसे तस्में नहि नवाम वेद तद्रक्षो मद्भार चारुहासिन बोले कल्याणी तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था तत्व सप्तमे हम रुषाम विभेपान्रम प्रिय ठीक ठीक बताओ आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को साप देना चाहता हूँ कौन मेरे साथ से नहीं डरता है द्वारा यह अपराध हुआ है तथो मामने दक्ष क्रोशंतिम कुररी पुलोमा बोली भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया सा हम तो सुतस्य स तेज था परिमोक्षताम भस्मी भूतम च तद्रक्षो मस्य पात आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया सौ तिरच ऋमा भृगो पर उग्र श्रवाजी कहते हैं पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया तुम सर्व भक्षी हो जाओगे यी महाभारते आदि परवणि पौलोम पर्वणी अग्निशापे अध्यायः इस प्रकार सी महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशाप विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ